दान जरूर दें पर किसे दान करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे त्याग करने की क्षमता बढ़ती है और सर्व वस्तु भयनवितम्भु निणाम वैराग्यम एवा भवम के अनुसार संसार में त्याग ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो अभय प्रदान करती है वरना प्रत्येक वस्तु भय उत्पन्न करने वाली होती है गांधीजी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय परंपरा के अनुसार सार्वजनिक जीवन में त्याग करने पर विशेष बल दिया था उनका कहना था त्याग नेक जीवन का सिद्धांत है और लोग जो कुछ प्राप्त करते हैं उससे महान नहीं बनते बल्कि वे जो कुछ त्यागते हैं उससे महान बनते हैं उपरयुक्त के आधार पर त्याग और दान उपयोगिता और महत्ता की दृष्टि से जुड़वा भाई हैं लेकिन त्याग विवेकपूर्ण होना चाहिए और दान सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए आगे की पंक्तियों में किसी भारी दान की बात न करके केवल भिक्षा या भीख जैसे रोजमर्रा के दान की बात की गई है भिक्षा या भीख मांगने वाले हट्टेकट्टे भिक्षार्थी कभी सुपात्र नहीं हो सकते क्योंकि वे हाथ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते यदि आप अंध धार्मिक या अतिभावुक बनकर उनके भोजन पानी आदि की व्यवस्था में सहयोग देते हैं तो आप उन्हें और भी नाकारा बनाते हैं वे अपना पेट पालने के लिए अंधविश्वासी भक्तों और विवेकहीन दानियों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा करते हैं कई बार तो वे भिकमंगे लोग ठग ही नहीं चोर उचक्के भी होते हैं वे आपसे कुछ मांगने तक तो आपके हितैषी बनकर कहते हैं कि वे आपके नाम का दिया जलाएंगे आपके लिए दुआ मांगेंगे पर यदि आपने उन्हें कुछ नहीं दिया तब वे तत्काल आपका बुरा सोचते हुए आपके विरुद्ध बड़बड़ाते हुए निकल जाते हैं उनका यह कहना कि उनकी दुआओं से आप संपन्न हो जाएंगे निहायत मूर्खता की बात होती है क्योंकि यदि उनकी दुआओं में थोड़ा भी दम होता तो वे अपने लिए भी दुआ मांगकर स्वयं संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते थे कभी कभी वे मांगते आपको डराकर यदि आपने उन्हें दान नहीं दिया तो आपका अमुक नुकसान हो जाएगा तो आपको झुकाना चाहते हैं पर यह उनका सिर्फ चालूपन होता है ऐसे दान भुक्खड़ों से सावधान रहिए। यदि आपको दान देना ही है तो होनहार गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दीजिए अनाथों की जिंदगी बनाइए अपाहिजों की मदद कीजिए बेसहारा बीमारों का इलाज करवाइए अभागी और संकटग्रस्त विधवाओं का विवाह करवाइए यदि आपका पेट अच्छी तरह से भर रहा है तो ओवर ईटिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपनी समृद्धि में से थोड़ा अभाव वालों के लिए भी कुछ करके देखिए आपकी आत्मा खिल उठेगी अपनी संपत्ति का सही उपयोग कीजिए आप अपने साथ उसमें से कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हैं